उस समय वासुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा के शैया पर पहुंचा देंगे और तुझे देवकी के पास लाएंगे फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर पछाड़ेगा किंतु तू उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी यूं कहने पर इंद्र मेरे गौरव का आस्मरण करते हुए तुझे 100-100 बार प्रणाम करेंगे और विनित भाव से अपनी बहन बना लेंगे फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी बहुति सन्नते केते कांत पृथ्वी धति लज्जा पुष्टि उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है वह सब तुही है जो प्रातः काल और अपराह्न में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या दुर्गा वेदगर्भा अंबिका भद्रा भद्रकाली शम्य तथा च मंत्री आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे जो लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों से तेरी पूजा करेंगे उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे अतः देवी जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जा भगवान का अवतार गोकुल गमन पूतना वध शकटभंजन यमलार्जुन उद्धार गोपों का वृंदावन गमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का बछड़े चराना व्यास जी कहते हैं देवादि देव श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगत जननी योग माया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उधर में डाल दिया तदंतर तीनों लोकों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योगनिद्रा यशोदा के उधर में प्रविष्ट हुई भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गईं देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था देवतागण स्त्री पुरुष से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तुवन करने लगे देवता बोले देव तुम स्वाहा तुम सधा और सुधा और तुम्ही विद्या सुधा एवं ज्योति हो इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया पदंतर वह शुभ समय उपस्थित हुआ जब की समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ आधी रात का समय था मेघ मंद-मंद सरसे गरज रहे थे शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए उस समय संपूर्ण देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वचचिन्न से सुशोभित वक्षस्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न देख परम बुद्धिमान वासुदेव जी ने उल्लासपूर्ण वचनों में भगवान का स्तवन किया और कंस से भयभीत होकर कहा शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर मैंने जान लिया आप साक्षात भगवान हैं परंतु देव आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छिता लीजिए आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं यह बात जान लेने पर कंस अभी मुझे नष्ट कर देगा देवकी बोली जिनके अनंत रूप हैं यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है वे देवदेव देव देव प्रसन्न हों सर्वआत्मन आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर आपके इस अवतार का वृतांत कंस न जानने पाए Shri bole Devi Poorva janvame तुम्ने मुझे से पुत्र को पाने की अविलासा से जो मेरा स्तवन किया था वह आज सफल हो गया क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिमरों योग ककर मगवान मौन हो गए तथा वा सुदेवजी भी रात में ही उन्हें लेकर धर से बाहर निक ले वा के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वार योग नित्रा के प्रभाव से अछीत हो गए थे, उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे यह देख शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फणों से भगवान को ढक लिया और वे वासुदेव जी के पीछे-पीछे चलने लगे मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थीं किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वासुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी वासुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार किया उन्होंने देखा नंदा आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया परंतु वे योग निद्रा से मोहित थे अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को जान न सकी प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थीं वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी थीं वासुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की शैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए जागने पर यशोदा ने देखा मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक हुआ है इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी की शैया पर उसे सुलाकर पहले की भांति बैठ गए इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठ खड़े हो गए उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस से निवेदन किया कंस ने शीघ्र ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया देवकी रुधे हुए कंठ से छोड़ो छोड़ दो इसे यूं कहकर उसे रोकती ही रह गई कंस ने उस कन्या को एक शिला पे मारा किंतु वह आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित आठ बड़ी-बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई उसने उचे स्वर से अठास किया और कंस से रोज पूर्वक कहा ओ कंस मुझे पटकने से क्या लाव हुआ जो तेरा वद करेंगे वे प्रकट हो चुके हैं देवताओं के सरबस्च भूत वे शीहरी पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर यूं कहकर देवी कंस के देखते-देखते आकाश मार्ग से चली गई उसके शरीर पर दिव्य हार दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उसकी स्तुति कर रहे थे Tadantar, कंश के मन में बड़ा उवेग हुआ उसने प्रलंब और केसी आदि समस्त प्रधान असरों को बलाकर कहा। महा बाह प्रलंभ केशी धहनुक और पूतना अरिष्ट आदि अन्य सब वरों के साथ तुम लोग मेरी बात सुनो दुरात्मा देवताओ ने मुझे मार डालने खा य प्रारम्भ कर दिया है। किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता दैत्य वीरों मुझे तो कन्ना की कही हुई बात आश्चर्यसी प्रतीत होती है देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं यह जानकर मुझे हंसी आ रही है तथापि दैत्येश्वरों अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए बालिका ने यह भी कहा है कि भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए जिस बालक के बल अधिकता जान पड़े उसे यत्नपूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए को ऐसी आज्ञान देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वा सुदेव और देव की से बोला मैंने आप दोनों के इतने बालक बर्थही मारे मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन् हुआ है आप लोग संतााप न करें आपके बालकोंं की भावि ही ऐसी थी पूरी होने पर को नहीं मारा जाता इस प्रकार सांत्वना दे कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट किया तत्पश्चात वह अपने महल के भीतर चला गया बंधन से मुक्त होने पर वासुदेव जी नंद के छकड़े के पास आए और बड़े प्रसन्न दिखाई दिए मुझे पुत्र हुआ है यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे वासुदेव जी ने भी कहा बड़े सभाग्य की बात है कि इस समय ब्रद्धा वस्था में आपको पुत्र हुआ है अब तो आप लोगों ने राजा का वारशिक कर चुका दिया होगा